के बाद दो हजार के बाद सुंदर गाँधी लठि मन बान खरात नयानु विशिक कृसान सत सन बिना एक कुटिल सन प्रीति सहज कृतन सन सुंदर नीति मम तारक सन ज्ञानकानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोधी समकामी हरिकथा सर बीज बे फल जस कई रघुपति चाप चढ़ावा यह मतल मन के मन भागा धान्यू प्रभु दिश कराला उठी उदधि उंतर ज्वाला उन फुला दान। जरत जंतु जल निध जब जानी नक थार भि मणि गणना विप्र रूप आय सजमानाई कादली फरई कोटि जतन को सिंह मान खगेश डाटे पै नवनी नवनी राम चंदगी जय रवन सहनो मानगी जय भूलो भाई सहन स्मरण करें समुद्र के तट पर भगवान राम बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि समुद्र भगवान कहते हैं हमारी गिनती सुनेगा लेकिन तीन दिन गिर गए उसने ध्यान नहीं किया ना उसने रास्ता दिया और ना प्रकट होकर के भगवान के पास आया यथावत समुद्र अपना लहराता रहा भगवान बैठे प्रतीक्षा करते रहे तीन दिन से ऐसा पता लगता है कि भगवान ने पहले निश्चय करके बैठे कि हम तीन दिन तक प्रतीक्षा किए लेते हैं देखें समुद्र वास्ता देता है या नहीं देता है तीन दिन जब जीत गए तब उन्होंने हो आगे के कर पढ़ाया तो ऐसे ये एक नीति है जीवन का एक तरीका है किस प्रकार से व्यक्तियों को व्यवहार करना चाहिए तो भगवान के तरीके से पता लगता है कि समुद्र के काम में जा करके उससे पहले विनती करते हैं है। लेकिन सामर्थ्य है भगवान में कि उसको दंड दे सकते हैं वैसे ही पहले ही उसको आदेश दे सकते हैं तो हमको रास्ता धोने को हमको सुखाए देते हैं लेकिन ये सब भगवान ने नहीं कहा पहले उसे विनती की कि तुम रास्ता दे दो तो जिससे समुद्र की महिमा बनी रहे मर्यादा बनी रहे ऐसे उसकी प्रार्थना की तीन दिन बीत जाने पर जब उसने समुद्र नहीं सुना ध्यान नहीं दिया भगवान आगे कहने लगे उठ करके कि देखो कि भय बिन बीन भोजन प्र ऐसा लगता है कि संसार में जो संसारी व्यक्ति हैं ये भौतिक व्यक्ति हैं ये जल बुद्धि के लोग हैं उनके साथ यही व्यवहार है कि जब उनको भय दिखाओ तभी वो प्रेम दिखाते हैं उनका प्रेम होता है वैसे ज्ञान की दृष्टि से समभाव रख करके जैसी प्रीति एक दूसरे में होनी चाहिए ऐसे तखों में या मंद बुद्धि के व्यक्तियों में ऐसे नहीं होता इसलिए उसका उल्लेख करते हैं ये प्रसंग चाहिए ऐसा लगता है कि भगवान ने समुद्र के सामने प्रार्थना करके और एक ये शिक्षा अन्य लोगों के लिए भगवान ने दी कि समुद्र जैसे जड़ बुद्धि के व्यक्ति हैं उनसे व्यवहार कैसे करना चाहिए एकदम से उसे उनको दंड देना कुपित तो होना भी ठीक नहीं है लेकिन इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर वो गिनती को नहीं मानते तो फिर उनके सामने किस प्रकार का व्यवहार करें वो ही सामने बात आ जाए भगवान ने तीन कार्य किए अब देखो इस प्रसंग में सर्व समुद्र के सामने पहले गिनती की समुन्द्र ने नहीं माना तब भगवान ने कुछ कटु वचन समुद्र से कहे कटु वचन जैसे यह कि जैसे कहना कि भय मिन हो ही न प्री अब ऐसे भगवान बोलने लगते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण बाण करा समय आनो लक्ष्मण लाभ हमारा धनुष बाण तो अब ये समुद्र को डांटना है तो भगवान ने डांटा भी लेकिन समुद्र ने डांटने पर भी नहीं मानना तब पर तीसरा कार्य कि भगवान ने धनुष्माण दिया भी, भी और लेकर के जैसे धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया तो उतर वो अग्नि बाढ़ था और उतना प्रबल था कि अभी वो बाढ़ चला भी नहीं लेकिन धनुष के ऊपर आते ही उसकी ज्वाला का प्रभाव समुद्र के ऊपर पड़ने लगा और समुद्र जल पड़ा भीतर उसके जो है ताप उसके भीतर उमटने लगा जब ये तीसरी तीन बातें हुई क्रम क्रम से तीन तो आखिरी में जब वो जब समुद्र जलने ही लगा तब उसको चेतना तब वो फिर उस प्रकट होकर के भगवान के सामने आता है उनकी शरण में आता है हाथ जोड़ता है ये इस प्रकार से देखते हैं तो इसमें नियम इसी प्रकार से कि पहले व्यक्ति को समझाना बुझाना चाहिए विनती करनी चाहिए प्रेम से बोलना चाहिए लेकिन अगर वो बात नहीं मानता है तो उसको फिर डाटा धमकाया भी जा सकता है नंबर दो बहाल लेकिन डांटने धमकाने की बात तब आती है जब कहने से न माने साधारण रूप से प्रेमपूर्वक समझाने से न माने सब डांटने धमकाने की बात है और डांटने धमकाने से भी न माने फिर भी गलत रास्ते पर चले तो आप क्या किया जाए दो सौ दंड विधान उसके लिए दंड एकदम से पहले ही पहले दंड नहीं है दंड अंतिम सुधार की प्रक्रिया है ये विधान इस से देखते हैं तो अब यही भगवान यहां पर करते भी हैं और ये तीनों बातें कहाँ किन लोगों के साथ में करनी पड़ती हैं जो सख्त हैं मंद बुद्धि हैं जड़ स्वभाव के हैं ऐसे लोगों के साथ ये व्यवहार करने पड़ते हैं अगर कोई साधु स्वभाव का हो समझदार व्यक्ति हो मृदुर स्वभाव हो विकसित बुद्धि व्यक्ति की हो तो जहां उसे विनम्रतापूर्वक उसे कोई बात समझाई जाए कही जाए या अपनी आवश्यकता उसके सामने व्यक्त की जाए तो उसी समय वो समझ लेगा और उसी समय स्वीकार कर लेगा आगे की स्थिति दांतने में और गन्न की स्थिति आएगी ही नहीं ये स्थितियां जो है वो हो व्यक्तियों व्यक्तियों सबके साथ एक समान नियम नहीं है हमारे जो साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके साथ व्यवहार का दूसरा नियम है और जो छठ लोग हैं मूर्ख लोग हैं उनके साथ व्यवहार का भिन्न तो ये दिव्य करना पड़ता है किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है तो वो अब देखो कहते हैं लक्ष्मण बाण सरा अपने आनू भगवान कहते हैं लक्ष्मण हमारा धर्म बढ़ लो शोष किस विषय किसानों और हम समुद्र को सुखाए देते हैं विषिक्घ से पता चलता है कि देखो ये विषिक मन बाण है किसानुमान अग्नि है मानी ये अग्नि बाण है दूसरे बाण एक प्रकार के होते रहे तो तु� ऐसे बाण भी जिसके छोड़ने से अग्नि प्रकट होने लगे ऐसे बाण जिसके कि छोड़ने से आंधी चलने लगे ऐसा बाण जिसके कि चलने से बरखा होने लगे तो विभिन्न प्रकार के बाण प्रकार से ये ये कार्य कर देने में समर्थ तो ये अब इस प्रकार के जैसे कि उस समय बाण थे तो ये बाण मंत्र के बल पर चलते थे एक समय था जब मंत्र प्रधान था और मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्रबल थी उसी के बल पर ये सब होते थे अब आजकल वो जो है वो मंत्र शक्ति और आंतरिक शक्ति बेटी की नहीं भौतिक शक्ति बने प्रकृति के जो नियम है उन्हीं को लगा करके और फिर उसमें जो है अग्निबाण जैसा बना लिया बंदूक है तोपे हैं बम है ये सब अग्निबाण जैसे है ये लेकिन ये सब जो है वो अग्निबाण जैसे मंत्र के बल से चलने वाले उस प्रकार के नहीं अब इनमें क्या होता आजकल इनके बंदूक में अगर कोई बंदूक भी रिवाल्वर भी आजकल की फायर तो राइफल वगैरह भी लेकर के चले तो लाद करके उसे भारी चलना पड़ेगा बड़ा वजन और अगर तोप हो तो तो कोई एक आदमी ले जा सकता उसके लिए चार आदमी दस आदमी चाहिए और गाड़ी चाहिए और खींचने वाली चाहिए और घर घर घर तब तो लेकर के चले बम भी भारी भारी बम उनको लादने के लिए जैसे गाड़ियां चाहिए जहाज चाहिए तब उन पर जाए तब तो उसके लिए गिराए जाएं ये सब उसके लिए जरूरत पड़ती तो ये सब का सब भारी भरकम जो है उपक्रम जो है आजकल होता है वो भौतिक होने के कारण से स्थूलता के कारण इस प्रकार प्राचीन तो काल में इसको जो वो सूक्ष्म कर दिया अब भी वैज्ञानिक लोग ये कर रहे कोशिश इस प्रकार की कि हमारा जितना भी तो हमारी जितने भी करण है वो भारी भारी उपकरण है वो सब सूक्ष्म रूप धारण करते जाए और अधिक शक्तिशाली हो जाए शक्तिशाली अधिक हो लेकिन हो हल्के छोड़े छोटे सूक्ष्म इस कोशिश में लगे हुए तो इसी तरह से प्राचीन काल में इस प्रकार चले तो सूक्ष्म शक्ति उनको प्राप्त हो गई मानसिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति और उस शक्ति के बल पत्र उनके जब वो कार्यों से करते रहे ये अस्त्र शस्त्र चलाने का कार्य उन्हीं के बल से करते रहे अब बाण में अब धनुष है और बाण अब बाण धनुष भी बहुत भारी नहीं और बाढ़ भी बहुत भारी नहीं चार छह बाण दस बाण दे लिए तर्कस में रख लिए तरह तरह के एक एक बाढ़ एक अग्निबाण हो गया एक बाय्य बाढ़ हो गया एक जल बाण हो गया इस प्रकार से एक एक रख लिए एक जो तो मास्त्र भी रख लिया वो भी एक ही बाढ़ है इस प्रकार इसलिए पूरा अपने इक्विपमेंट पूरा हो गया सब तकली की तरक में आ गया और अपने पीठ से ऊपर बांधे हुए हैं कोई उसको लादने की और ज्यादा जरूरत भी नहीं है इतनी आसानी से जहां जो बाढ़ की वह खड़ी वो तो बाढ़ चला दिया बस और फिर वो बाढ़ वहां चला ये भी नहीं कि बाढ़ खत्म हो जाए उसके साथ एग्जॉस्ट हो जाए ऐसा नहीं वो तो बाण मंत्र के बल पर उसने अग्नि छोड़ी और लौट करके बाण आ भी गए तो फिर दोबारा से प्रयोग करो फिर काम में आएगा दोबारा से प्रयोग करो फिर, फिर काम में आएगा कितनी सूक्ष्मता और अस्त्रों की इस प्रकार बन गई तो ये संभावना इस प्रकार की केवल आंतरिक बल पर है माने शारीरिक एक शारीरिक स्तर का जगत है ये बाई जगत और फिर उसके ऊपर सूक्ष्म जगत ये सूक्ष्म स्तर जितनी चाहिए मन बुद्धि ये ध्यान देंगे थोड़ा सा पता लग जाए कि शरीर की अपेक्षा ये ज्यादा शक्तिशाली इनके इसी से पता लग जाता है जो सूक्ष्म शरीर स्थल शरीर में होता शरीर चलता तो शक्ति किसकी ज्यादा है शरीर की सूक्ष्म शरीर की तो सूक्ष्म शरीर की शक्ति को पहचाने उसमें मन और बुद्धि की शक्तियां जो है पहचान है उसको देखे ये सब शक्तियां जो ये इसे शक्तियां प्राण की शक्ति मन की शक्ति बुद्धि की शक्ति ये ज्यादा शक्तियां हैं इन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए व्यक्ति में हैं ये सब शक्तियां और छुपी हुई समय हैं लेकिन विकसित नहीं करते व्यक्ति उसको तो ध्यान नहीं देते नहीं तो ये सब शक्तियां विकसित हो सकती <स्थाँगा> तो ये शोषण बारे में विकसित किसानों ऐसे भगवान ने कहा तो बस अब एक नीत की बात कहते हैं तीन पंक्तियां जो नीचे जो है वो शिक्षा के लिए है जो ध्यान देने योग्य हैं कई बातें इसमें एक साथ बता दी कि सत्सन विनय अब इसमें यह कि सत्सन विनय अंत में तीसरी पंक्ति जो है वो ऊसर बीज बये फल जथा ये सबके साथ में है ऊसर बीज बये फल माने ऊसर भूमि में अगर बीज बो दे तो बीज जमेगा नहीं बीज खराब हो जाएगा जल जाएगा ऊसर के उसमें से उसके केमिकल्स के प्रभाव से तो उसमें और बड़ा क्षति होने के कारण से बीज जमेंगे नहीं यानी गर्द जाएगा खेत जोतने का और बीज का मूल्य वो सब परिश्रम ये सब सब बेकार चले जाएंगे उसका कोई फल नहीं जैसे उसका कोई फल नहीं इसी प्रकार से ये कहते हैं सट समझ है सब तो ये समुद्र से भगवान ने विनती की लेकिन समुद्र ने विनती नहीं मानी तो वो पहली बात तो भगवान ने वही कहा अरे समुद्र से क्या सट है ये ईजा बुद्धि है इससे क्या विनती करना बेहतरी है इससे ये सिद्ध कर दिया मानने के देखो हमने इससे गिनती की और उसने गिनती नहीं मानी ऐसे लोगों से गिनती क्या करती है बेकार की जाती है तो सत्संग विनय पहली बात दूसरी बात है कुटिल सनप्रीति और जो कुटिल व्यक्ति हैं उनसे प्रेम करना भी व्यर्थ है कुटिल के माने ये है संखचाला अवसर से अपना लाभ उठा लिया और दूसरे को धता बता दिया ये कुटिलता है ऐसे लोगों से प्रेम रखना व्यर्थ भी रखना उनसे कोई चाहे कि हम प्रेम व्यवहार रखेंगे बदले में कभी हमारी सहायता होगी कि हमारे साथ सद व्यवहार होगा कोई आता नहीं व्यर्थ ही इस प्रकार की भावना रखना तो ये कुटिल से प्रेम करना व्यर्थ है ऐसे सट से विनय करना क्यों व्यर्थ है सट क्या समझेगा अरे ये बेकार ये हमसे विनती करता है इसमें कर ताकत कुछ है नहीं बेकार का आदमी है इसके ऊपर क्या ध्यान देना ना? बस वो अपने अहंकार में इस प्रकार उपेक्षा करे कट सन विनय कुटल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति कृपण शब्द जो ये आता है और हिंदी में तो दूसरे अब्द में आने लगा कृपण माने कंजूस लेकिन संस्कृत में देखते हैं जैसे गीतई में आता है चपणा फलहे दबाह तो वहां कृपण के माना कंजूस नहीं है कृपण के माने हैं निम्न स्तर के व्यक्ति में है उनको कृपण कहना फल है ये तो सभा माने जो लोग कर्म के फल की आकांक्षा रखने वाले हैं और कर्म के फल के ऊपर आश्रित रहने वाले वो बिचारे कृपण हैं कृपण है कि माने मंद बुद्धि के हैं कृपण का अर्थ जो कंजूस ही नहीं है लेकिन यहां पर कंजूस भी लगा, लग, लग सकते हैं एक अगली पंक्ति में लोभी भी है लोभी और कंजूस में अंतर भी है लोभी के माने जितना उसके पास धन संपत्ति है वो और और चाहता रहता संतुष्ट नहीं होता ये लोभ का लक्षण कंजूसी के माने जो कुछ उसे प्राप्त है वो खर्च नहीं करना चाहता रखा है धन संपत्ति है किस लिए किया जाए कहीं उपयोग उसका आवे लेकिन वो उपयोग नहीं करता तो केवल संग्रह किए हुए बंद किए हुए रखा हुआ है ये उससे कंजूसी का लक्षण तो कंजूसी और लोभ में थोड़ा अंतर है लेकिन यहाँ कृपाण अगर खुशी राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं संस्कृत के अर्थों का प्रयोग करते हैं तो क्योंकि सुंदर नीत की बात कहते हैं तो सुंदर नीति जो क्षपण बुद्धि है क्षिपण लोग हैं माने जो मंद बुद्धि रखी है और तात्कालिक फल अपना देखते हैं जिनका लाभ देखते हैं ऐसे लोग जो है वो दूरदृष्टि उनकी नहीं है तो ऐसे लोगों की नीत की बात सुनाओ तो उसको नहीं उनसे कहें देखो कर्म जो है भगवान को समर्पण भाव से कर्म करना चाहिए ऐसे बासना नहीं बनती है कर्म का बंधन नहीं होता तो सातवर्ण में आएगा ये क्या होता है ये कर्म का है क्या बनती है बंधन क्या होता है ये सब तो समझ तो नहीं आया उसका चले सही भगवान का समर्पण करना है क्या कर्म अपने करो तो करो तो आगे उसकी बातें कि सुंदर नीति आगे बताओ वहां तो उसकी बुद्धि नहीं जाएगी क्या बता तो उसको बताने से खादा क्या उसको ये व्यर्थ जाएगा उसका तो कहते हैं ममता रत् कहानी और जो ममता में पड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे ज्ञान की बात कहना वो भी व्यर्थ है माने ज्ञान के पहले ये देखो यहाँ पर पहले बैराग्य चाहिए सब ज्ञान की बात है ये सीढ़ी में पहले चलता धर्म और धर्म के बाद वैराग्य आता वैराग्य के बाद सब ज्ञान विज्ञान आता है ये नहीं की वैराग्य तो है नहीं और धर्म में भी प्रवृत्त नहीं है धर्मी व्यक्ति से कहते ज्ञान की बात है सचैर्थ होता ज्ञान में अंतर तो कोई उनके असर नहीं ना कोई उनको समझ में आवे ना ज्ञान का कोई फल दिखाई देगा ठंड तो उनकी संदेह में आए व्यर्थ हो जाएगा इसलिए कहले पहले वैराज होना चाहिए ममता के माने ममता के विरूद्ध ममता माने मेरा पन मेरा मेरा मेरा, मेरा, मेरा ये मेरा शरीर मेरा और शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुएं मेरी परिवार मेरा धन संपत्ति मेरा ये मेरा वो मेरा बस ये मेरा मेरा में जो अटैचमेंट है व्यक्ति के बुद्धू की चिपकी हुई है मेरेपन को भूलती नहीं छोड़ती नहीं अब ज्ञान की बात कहां <coughs> उसका उसका ज्ञान भी अगर ऐसे व्यक्ति को ममता वाले व्यक्ति को ज्ञान आ भी जाए सीख भी ले वो हो तो उसका ज्ञान केवल जो है वो जैसे प्रोफेसर लोग कॉलेज के जो है उनको भी वेदांत का ज्ञान अध्यात्म विद्या का ज्ञान उनको भी सबको भी होता है लेकिन वो ज्ञान कैसा है वो ज्ञान केवल जो है पेट भरने की भी मात्र उधर पूर्ति का साधन मात्र हो गया ऐसे लोग ममता वाले व्यक्ति जो है अगर कोई और दूसरे व्यक्ति इस अध्यात्म विद्या को सीखने ज्ञान को सीखने विज्ञान को सीख लें तो क्या सीखेंगे वो उसके द्वारा कोई कीर्ति अपनी बढ़ाना चाहेंगे मान सम्मान बढ़ाना चाहेंगे धन्यर्जित करना चाहेंगे बस उसको द्वारा ये विद्या का प्रयोग इसी प्रकार से करेंगे वो ये सीखा सक लेकिन ये विद्या को उपयोगी नहीं है इसलिए ज्ञान की बात होने के लिए है जो विरक्त ऐसे ही अन्यत्री ये बात कुछ ने रामचरित महाराज में जगह जगह कही है कि देखो कि बिना वैराग्य के ज्ञान जरूर हो जल से बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं आने वाला है और अति लोभीति बखानी और फिर कहते हैं बैराग्य और जो व्यक्ति लोभी है उससे वैराग्य की बात करो लोग लो तो चल रहा है ये कि जितना हमारे पास ही बिल्कुल अपर्याप्त इतना है ही कितना हमें तो और चाहिए इसे दस गुना सौ गुना और चाहिए हमें तो वो उसके संग्रह करने में लगा हुआ है और उससे कहो तुम संग्रह करने में तो लगो नहीं जो कुछ तुम्हें तुम्हारे पास है इससे भी तुम दरस्त हो जाओ तो ये बात तो बिल्कुल ही उल्टी कहाँ उत्तरी ध्रुव कहाँ दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल विपरीत दिशाएं हैं तो उनमें कहा बात ही समझी आ सकती है इसलिए कहते हैं अभी लोग ही सन ब्रस बखानी लोग और वैराग ये दोनों विपरीत दिशा में चलने वाले हैं इसलिए उसको बात ये ब्र भट्ट की बात है ऐसे एक इसके साथ साथ ये भी है कि एक जो भगवान जिस प्रकार से बोलते हैं ये सब संस्कृत के श्लोक है उन्हीं का तुलसीदास ने हिंदी अनुवाद किया है और तो संस्कृत के श्लोकों में ये सब नीत की बातें वहां कही गई है दिखाया गया वहां पर ये के केवल नहीं कि के इनके इनके साथ में इस प्रकार से ये व्यश होता है बल्कि ये भी है कि सत्ता अच्छी नहीं है कृपणता अच्छी नहीं है लोग दुर्गुण है इसी प्रकार से ममता भी दुर्गुण है ये सब जो ये है अच्छाइयां नहीं है ये सब बुराइयां हैं इन बुराइयों को दूर रहें इनकी जागने के लिए तत्पर रहना चाहिए अच्छा नहीं सोलहवें अध्याय में गीता के देखें तो नरक के तीन द्वार कौन कौन कामद्रोत और लो कोई देखो यहां पर नहीं है ये लोग की बात भी आ गई और फिर आगे कहते हैं क्रोधी सम कामी हरिकता वो भी आ गई यहां पर क्रोधी व्यक्ति से समत्व की बात समझाओ क्रोध व्यक्ति को तब आएगा जब, जब आपसीम अपने और दूसरे व्यक्ति में द्वैत देखेगा हम अलग है और दूसरा व्यक्ति अलग है और बल्कि अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा दूसरे को मंद समझेगा तब क्रोध आएगा अब ऐसे व्यक्ति को क्रोधी व्यक्ति को समझाओ कि एक परम ब्रह्म सर्व परमात्मा सर्वत्र सब में संभाव रखो आत्माई सर्वात्मा जो हम हैं सो दूसरा है। समबुद्धि लाओ और जो ये देय और मन बुद्धि का जो भेद दिखाई देता है ये माया कृ मित है तो माया मायाकृत भेद के ऊपर अपनी ब्रह्म बैठाओ जो समस्त है वो सत्य है अपनी बुद्धि को समस्व में स्थापित रखो तो ये बात कहां समझी क्रोधी व्यक्ति को कहा समझ क्रोधी मन स्वभाव क्रोधी लोगी स्वभाव से लोग होते हैं ऐसे करके उनको ये समझ तो बुद्धि नहीं आती इसलिए और काम संसार की कामनाओं रखने वालों को भगवान की कथा सुनाओ भगवान की कथा सुनाने के माने हैं आदर्श में जीवन भगवान कैसे सुंदर उनका स्वभाव है कैसी सुंदर उनकी लीलाएं हैं वो सब उसको संसारी व्यक्ति को कामी व्यक्तियों को वो कथाएं सुन रही क्योंकि भगवान जो है निष्काम सबसे बारी बात ही भगवान के समस्त चरित्र में देखो कि तो जब भगवान की कथा कोई सुनावे तो उसमें उस व्यक्ति को भगवान की कथा यही सुनानी पड़ेगी कि भगवान निष्काम है और निष्काम की बातें अगर करें तो कामी व्यक्ति को संधि भी नहीं आवेगी कामी व्यक्ति कहेगा का, अरे समस्त कामनाओं को छोड़ देंगे तो जिंदगी में धरा फिर क्या है बिना कामना के हमारा विकास कैसे होगी बिना कामना के जीवन में कोई सफलता कैसे दिखाई देगी सर तो जीवन तो उन्नतशील जीवन तो कामना के ही निर्भर है अगर हम काम नहीं, नहीं करेंगे तो मरे के समान हो गए ऐसी तो। बुद्धि व्यक्ति को लगती है तो। इसलिए उसको जो है वो निष्कामता बाते, की बातें भगवान की कथा और निष्कामता की बातें उसे कोई अर्थ नहीं दक्षिण करती तो देखो ये अध्यात्म विद्या के आंतरिक जगत की जो बातें थोड़ा सूक्ष्म बातें हैं जो अधिकारी व्यक्ति हैं उन्हीं के पन्ने पड़ती है जो अनधिकारी है उनको उनको उनमें जो है वो सार्थकता उनमें नहीं दिखाई देती चल बुद्धि में कोई मूल्यहीन बातें समझ में आती क्रोधी व्यक्ति से कहें क्रोध न कर उसको कहता है क्रोध ही बड़ी अच्छी चीज लगता है ऐसी लोभी व्यक्ति को लोभी बड़ा अच्छा लगता है और उसी ने में सार्थकता दिखाई देती है ऐसे व्यक्तियों को कहो सब भयंकर दोष हैं नरक में ले जाने वाले हैं तो व्यक्ति की चित्त नहीं करते इसलिए कहते हैं कि ऊ सर बीज बे फल इनकी सबकी सिर्फ वैसी है जैसे कि बीज गो वही दिशा इस प्रकार से होगी असक रघुपति चाप चढ़ावा ऐसे कह करके भगवान ने माने ये बात तो भगवान की इतनी जहां तक थोड़ी देर बोले भगवान और बोलने का तात्पर्य है कि जब इतना कहेंगे तो समुद्र सुनेगा और हो सकता है कि फिर इतना हद तक तो तो उसमें आ जाए इसलिए इतनी नीच की बात भी बोल दी चाटने की बात भी बोल दी लेकिन जब वो भी हो गया अब भी समुद्र में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी तब भगवान ने फिर क्या कर दिया? हस कही रघुपति चाप चढ़ावा ऐसे कहके धनुष भगवान ने अग्निमाण समुद्र के रूप में अपने धनुष के ऊपर संधान कर दिया चढ़ा दिया चाप चढ़ावा यह मतलब लक्ष्मण की मनभावा यहां चाप चढ़ावा दोनों बातें आ गई एक तो ये कि धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाना चाप चढ़ाना कहलाता है वैसे दूरी खुली रहती है बनी नहीं रहती है समय वो जो खुली रहती है लगती रहती है उसमें उसको निकाल करके उस दूसरे प्लेट ऊपर टाइच कर दी, बांध भी तंग करके तैयार हो गया और तो उसके बाद उसके पर बाढ़ भी रख दिया अगली बाढ़ रख लिया तो वो पहले कह दिया था कि मिश्र किसानों की बात पहले कही थी वो भी रख लिया तो ये हिम्मत लक्ष्मण के मन तो अब लक्ष्मण जी को कहा कि हाँ तो लक्ष्मण जी पहले ही समझते थे कि समुद्र के स्वभाव का है और उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए तभी होगा तो लक्ष्मण जी अपने जगह ठीक थे उनका जब व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो उसको समझ लेते हैं किस प्रकार के व्यक्ति वैसे ही व्यवहार उससे करते हैं तो लक्ष्मण जी तो उस नीति के हैं लेकिन भगवान कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए जानते हुए भी इस व्यक्ति से इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तभी ये इससे सफलता में देगी पार पाएंगे जो भी उसके एकदम से वो अंतिम बात दंड भी अपनाते नहीं है पहले उसको जो है विनती करते हैं समझाते हैं उसको जो है वो उसको कर धमकी भी देते हैं ये सब बातें पहले कर लेते हैं सब दंड के ऊपर आते हैं लेकिन लक्ष्मण का स्वभाव अपने प्रकार का है भगवान का स्वभाव अपने प्रकार का है दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं उनको देखो दोनों प्रकार के व्यक्तित्व तो ये पहले भी लक्ष्मण ने भगवान ने ये कहा विभीषण के समझाने पर कि समुद्र से विनती करो तो विभीषण ने समझाया और भगवान राम ने मान भी लिया लेकिन लक्ष्मण जी को उस समय नहीं अच्छा लगा सागर मनकरी कधारा दैव दैवाल से लक्ष्मण जी को बचाओ अच्छा नहीं लगा लेकिन अब अच्छा लगा वो तीन दिन बीत गए जब भगवान ने धनुष के ऊपर अपने मार्ग तब अब लक्ष्मण जी को अच्छा ये क्यों लग रहा है अब देखो पहले भी जैसे बताया था सर ध्यान में रखने की बात है लक्ष्मण जी की तो एक बात है कि भगवान की महिमा ध्वजा पताका उसी रहनी चाहिए भगवान किसी से विनती करें ये लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता किसी से विनती करते हैं तो इसके माने भगवान किसी को अपने से श्रेष्ठ माने लेते हैं और समुद्र जैसे अरे कोई पर्वत हो ऊंचा खड़ा हो तो बात भी है समुद्र जो भी गड्ढे में पड़ा हुआ है और उससे भी विनती करना ये कोई अच्छी बात नहीं दिखाएगी लक्ष्मण इसलिए ऐसे भगवान की महिमा घटती लगी उनको इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा और जब भगवान ने अपने ऊपर बाढ़ चला लिया उसको सुखाने के लिए समुद्र सुखाने को तैयार हो गए तब लक्ष्मण जी को लगा कि हाँ अब आगे देखते भी हैं लक्ष्मण जी को जो अच्छा लगा उसकी अच्छाई का कारण स्पष्ट हो जाएगा आगे चल करके तो कहते हैं संधा ने वो विशेष कराला भगवान ने अपने उसको धनुष के ऊपर कराल बाण उसके मैंने यही बाण मैंने वही अग्नि बाण जो है उसके ऊपर रखा तो बस उठी अंदर ज्वाला बस जैसे ही वो बाण अग्नि बाण आया तैसे ही समुद्र के अंदर ज्वाला उत्पन्न अब बाढ़ चलेगा और समुद्र में लगेगा तब तो बाद की बात है अभी केवल जो है वो धनुष के बाण आया और वो अग्नि अग्निबाण का मंत्र जो है वो बोला गया पुत्री ही देर में जो है वो समुद्र के अंदर ज्वाला उत्पन्न उठी उदय ही मैंने उदय में समुद्र के उन्तर ज्वाला तो उसके हृदय में उसके भीतर गहराई में समुद्र के भीतर पानी खलभलाने लगा गर्म हो गया ताप बढ़ने लगा और उससे क्या होगा मकर उरग झट फुल्लाने मगर सर्फ मछलियां जल जंत भी थे समुद्र में वे सब उसमें ताप के कारण थे व्याकुल जल से जनता जलन जब जाने समुद्र में देखा करें अब जितने जितने माए प्राणी हैं उसमें बात करने वाले वो तो सब चले जा रहे हैं तो उसको जो है समुद्र में से जो है वो हो अब उसको जो है उसका जब प्रभाव देख लिया अग्निवाण का तब समुद्र को समझ में आया कहते हैं कनक थार भरी मणि नाना तब उसमें जो है एक स्वर्ण की थाली में रत्न लेकर के समुद्र उनको भगवान के सामने आया समुद्र रत्ना कर कहलाता है रत्न का भंडार है उसके भीतर तमाम मूंगे मोती बहुमूल्य इस प्रकार के उसमें जो है वो वो सब भरे हैं समुद्र में तो उनको सब को लेकर के सोने की थाली में मूल्यवान रत्नों को लेकर के भगवान के सामने बेच देने के लिए कहा तो रास्ता नहीं दे रहा था कहाँ उसके पास जो रत्न का भंडार उसका था वो भी लेकर के आ गया देने के रास्ता की तो बात सही अलग अब भगवान को रत्नों को लेके क्या करना अरे रास्ता सब चाहते थे लेकिन वो अब, अब इतना ज्यादा डर गया और तो इतनी ज्यादा व्याकुलता हुई कि रत्न लेकर के सामने आ गया और विप्र रूप आये उजमाना और उसने विप्र धारण कर लिया विप्र रूप में जाने की और रक्षा अच्छा चित्ती ये जैसे विप्रो को भगवान ने उतारी लिया कि विपरों की रक्षा करने के लिए लिया तब तो वो विप्र उद्धार करके आया तो जैसे मैंने भगवान उसको उसको दंड नहीं देंगे विप्र अमद्ध है